आनंद से जगत उत्पन्न हुआ है आनंदी जगत उपान कारण आपने कहा गलत है कुड़ाला कुछ घट जो है कुड़ाल से भिन्न होता है फिर आनंद से उत्पन्न ये जगत आनंद से भिन्न होना चाहिए भेद सिद्धि कर देगा अनेकांतिकता आपका तो अने आपने अनुमान क्या किया था जगत आनंद आप न यद् तत्वो नित मृत कार्य घटा दिखे मृतो न पूर्व श्लोक अंत में अनुमान किया था पूर्व के की व्याख्या में अंत में अनुमान दिया और आपने सिर्फ के आनंद से भिन्न नहीं है पूर्व सिद्ध ने आनंद से भिन्न मानना पड़ेगा क्यों कुल दिया भेदर्शनाशं तो सिद्धांतिक भाई हम जो आनंद को निमित कार्य नहीं बोल रहे हैं आनंद उपादान कारण कार है कल निमित कारण यह कारण और यह आनंद को उपादन कारण तक समर्थन दे रहे हैं अतएव आपकी आशंका नहीं हो सकता कुल उत्पन्न भिन्नश्चे नाम वृद्ध देश उपादान निमित्त न कुल कुलालत घट उत्पन्न कुड़ाल से जो उत्पन्न घट है वो भिन्न भिन्न इत नाम ऐसी आप न करें क्योंकि देश उपादान। हमने जो आनंद को बताया है वो मृतिका के समान बताया है कुलाल के समान नहीं और घट के प्रति उत्पादन कारण है कुलाल निमित्त कारण है तथा तो यहाँ तो पर अभी इस जगत का उत्पादन कारण कौन है आनंद है कारण है? <laughs> फिर तो भिन्न तो। तो होता है और एक ही अभिन दृष्टांत कहा आपने इसको दृष्टांत क्या मृत दिया मृत कार्य घटा दिया था दृष्टान आपका अनुमान है फिर आप ऐसे अनुमान बनाइए ना जिसे दृष्टांत जो है ऐसा कोई तत्व को दो जो अभिनयपादन कारण हो कौन सा दृष्टान्त उत्पादन कारण नाभ देते मने स्पाइडर विशेष नॉट ऑल स्पाइडर जिंद स्पाइडर नहीं लेना यहाँ वाले जो लगते जाल बनाते ये नहीं लेना मकड़ी मकड़ी जाल होता है ना मकड़ी ये मकड़ी नहीं लेना एक और होते हैं जो कि वो जाल बनाते हैं जाल को खा भी जाते हैं मुंह से निकालते ला जाल छोड़ते जाते हैं फिर उसको हम निकलते हुए ऊपर है पेड़ों में लगे रहते हैं यहाँ ऐसे नहीं दिखेगा वो पेड़ों में होते हैं वो नीचे चिमटी वाले चलते है ना ऊपर से देखते रहते हैं, बक हैं बक पक्षी वो खड़ा रहता है <laughs> देखते रहते ना मछली मछली देखते रहता है जैसे कट पकड़ लेता है वैसे वो भी होते वो रहते पेड़ के ऊपर और नीचे देखते हैं उनके भोजन जा रहा है और इतना स्पीड से आएंगे नीचे पता नहीं चलेगा कोई आ ऊपर से मेरे को खाने के लिए। उनकी वो पहले से ऊपर से देखते रहते कितना स्पीड से वो आ रहा है उसके जो चींटी के चाल को कीड़े के चाल को वो देखते उधर से और वो अनुमान कर लेते हैं इतने देर में इसके सिर में नीचे आने वाला है उतनी देर में वो खट से ऊपर से धागा बना करके आ जाएंगे अपने मुंह से धागा बनकर नीचे आएंगे खट पकड़ लेंगे लार्क भी खाएंगे मुँह में वो पकड़ा उसको और लार्क भी खाते हुए चले फिर वहां बैठ गए आराम से उसका भोजन पाएंगे ऐसे को कहना तो बना के छोड़ के जा रहे हैं फिर उसको खाते वापस उत्पादन कारण का दृष्टि ये आत्मान मृदत मृत मिर्द घट से उपादान कारण ये जो आत्मानंद है मृतिका के समान है जैसे मृत्यु का घट के प्रति उपादन कारण है उसी प्रकार से कुत्म कुमित कारण न कुाल के समान यह आनंद जगत का निमित्त कारण नहीं है बोलते ना यह आनंद जगत का निमित्त कारण नहीं है माया विशिष्ट आनंद जगत का निमित्त कारण है माया विशिष्ट आनंद जगत का निमित्त कारण है फिर कहना पड़ेगा माया उपादान कारण है <laughs> आनंद उत्पादन कारण ही नहीं है आनंद में उपाधन कारण है नियमित कारण है दोनों नहीं वास्तविक सिद्धांत है आनंद जो है कारण ही अपूर्व मना वो कारण नहीं है अनपरम अपर नहीं जाने पर में नहीं होने वाला है मैंने कार्य भी नहीं जो पूर्व में रहता है वो कारण है जो बाद में होता है वो कार्य है अब पूर्वम अपरम ऐसे कह दिया उसको न पूर्व है वो न पर है वो न कारण है वो न कार्य है वो कार्य कारण भाव रहित है तो उपहान कारण कैसे होगा वो ये तो मन मध्यम अधिकारी को समझाने के कह दिया जाता है आनंद जो सब कुछ है ये है वो है ब्रह्मिमित उपान कारण है सूत्र जन्माद्यता बना दिया गया अभिनियमित सिद्ध किया ये सब आधिकारिकेय से समझना पड़ता में क्या है आनंद न उपान कारण है माया उपाय कारण है इस जगत और माया है, का और मायावे जो चैतन्य वो निमित कारण है अरे चैतन्य निमित्त कारण है न उपाय कारण केवल चैतन्यक्ति सिद्ध करेंगे जब शक्ति सिद्ध करेंगे सब अपने आप से बात आएगा उपादान तुम कुश्यास कुड़ाल को समझाओ थोड़े जहां से पैदा हो उसी में स्तित्व उसी में लय हो उसका नाम उपान करण होता है मृतिका से उत्पन्न हुआ मृतिका में स्थित घट मृतिका में ही लय होने के नाते मृतिका घट को उपानकरण कहा जाता है लेकिन कुड़ाल नहीं हो सकता जो कुलाल जिस घट को बने कुल मर जाएगा तो भी घट रहेगा ना नहीं फिर आपके लिए मुश्किल होगा आप घट खरीद के लाच करेगा कुलाल मर जाएगा घट भी मर जाएगा यहाँ पर उससे अभिन्न हो तो ये भी क्या मानना पड़ेगा ना इसे घटे की देखो स्थिति लय का आधार तुरान लक्षण अभाव स्थिति का आधार लय का आधार वही होना चाहिए ये उपादान तो लक्षण है ये लक्षण कुड़ाल में नहीं है इसे कुड़ाल को उपादान करने का जा सकता स्थितलच कुंभस्तो नहीं क्वचित दृष्टौतम स्थिति कुंभ का स्थिति और कुंभ का लय कुल न स्त क्वचित कहीं भी किसी भी कुलाल में संसार का कोई भी कुड़ाल ऐसा नहीं है जिसमें घट की स्थिति और लय हो जाए मृदि किंतु कहा देखा गया इन दोनों को मृतिका में हम देख रहे हैं मृतिका में घट स्थिति है मृतिका में घट लय है।, है उसी प्रकार से इस जगत को कारण हम मानते आनंद को क्योंकि आनंद ही में ये दोनों है जगत का स्थिति जगत का लय दोनों कहा है आनंद में आपको कैसे मालूम हुआ श्रदय है शुर्दे आनंदा देवानी भूतानी कुंग नहीं है कुछ प्रश्न फिर कहाँ रहते दोनों दोनों में कौन दोनों स्थिति और लय इतः तौ घटस्य स्थिति लय तुमने तो घट का लय तथ उपादन भूताया मृदे उपाधन भूता मृत्यु का मिलता है प्रत्यक्षे सिद्ध तत्र प्रकृति की माया तो ठीक है दृष्टांत भले ऐसा हो लेकिन दृष्टांत कहा क्या मामला है आनंद ही स्थिति और लय कैसे ने नहीं कर दिया जगत की स्थिति और लय का आधार आनंद ही है यह आपने कैसे निश्चित कर लिया तद यद घटस्य मृत्युपादान तद् जगतों आनंद उपादन जिस प्रकार से घट का मृत्यु का उपादन होता है उसी प्रकार जगत का उपादान आनंद ही है तयोर् तो कभी वो जगत का स्थिति और लय दोनों आनंद में ही होता है ये कैसे आपने सीखिया और श्रोती से निश्चय हुआ आनंदा देवित आदिवाक्य आनंद हेतु श्रवणादित आनंद आदिवाक्यों में आनंद आदि खल विमानी भूता इत्यादि वाक्य के द्वारा जो है आनंद हेतु तत्व तो का श्रवण हुआ है स्पष्ट इसलिए वहां आनंद से उत्पन्न हुआ आनंद में स्थिति है आनंद में ही इसका लय हो रहा है उपाक्षा अच्छा। आनंद से स्वाभिमतम व जगत उत्पादन तो वक्तुम तद तो अंतर भिदम्बा कहे आनंद जगत का उत्पादन कारण है आपने कहा तो कि उत्पादन कारण है परिणामी उपादन काम तो नहीं हो सकता न तो भ्रम नष्ट हो जाएगा आनंद नष्ट हो गया विकृत हो जाएगा जैसे दूध नष्ट होकर के दही बन जाता है ऐसे फिर वो आनंद नष्ट होकर के जगत बन जाएगा गड़बड़े आरंभवाद मानो वो भी ठीक नहीं साव मानना पड़ जाएगा इसको फिर किस तर का मानते हो उसे समझाना चाहते स्वाभिमत जगत उपादाना किधर उपादन, तो? विवर्त उपादन तुछ तुछ तुछ विवर्त विवर्त था विवर्त है। उपादन, उपादन करना है विवर्तवाद है जगत में उपादान आनंद में विवर्त इष्ट है इस करने के लिए उपादान का उपादान कर रहे हैं तीन प्रकार का है वो समझा रहे उपादान विवर्ति परिणाम अवकाश नौ उपादान श्रदा भिन्न उपादान कारण तीन प्रकार से भिन्न होता है कौन से कौन से है वो विवर्ति, परिणामी च आरंभकंच। विवर्त आरंभ कंचादान और आरंभोपादान तीन प्रकार उपादान कारण है उनमें से तथा अंत्यो अंतिम दो तो है कौन परिणामी और आरंभ ये दोनों ही आनंद में घट नहीं सकते क्यों ये आनंद कैसा है निरंश निरंश न अवकाश निरंशूता इस आनंद में निरवूता है आनंद में परिणामवाद या आरंभवाद अंत दोनों के दोनों संभव ही नहीं है उनको होने का अवकाश ही नहीं है वहां पर तवर्तन परिशेष हमारा मत कौन सा है विवर्थ ये कैसे निर्णय लोगे? है उसको परिशेष करना पड़ेगा परिशेष करने के लिए बाकी दो का खंडन करना पड़ेगा बाकी दोनों यहां संभव नहीं दिखाना पड़ेगा इसलिए क्या कर रहे हैं तुम प्रशेषितुम पक्षित अन्य दो पक्ष को दोष दे रहे हैं आरंभ निरसी वस्तु बोला बोता जो ये जो वस्तु कौन आनंद निरवयात्मक वस्तु कौन है आनंद ब्रह्म वो कैसा है निरवत्मक है उसमें न अवकाश नवकाश उन्तो न भवत परिणामवाद का कोई अवकाश नहीं है आरंभवाद का अवकाश नहीं हो सकता दोनों में में होते हैं, में नहीं हो सकते कहते हैं भाई कैसे उन दोनों को थोड़ा थोड़ा दृष्टांत समझाओ आरंभवाद क्या होता है परिणामवाद क्या होता है कोई दृष्टांश समझाइए और वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता वो भी घटाइए ठीक है तो चलो सुनो फिर तय और अनवकाशक उन दोनों की अनवकाशता को दिखाने के लिए आरंभवादिन मत अनुद्धी आरंभवाद के मत को अनुवाद करके बता रहे हैं कैसा होता है आरंभवादिनों का कहना है अन्य से अन्य की उत्पत्ति होती है अत्यंत दो भिन्न वस्तुओं से एक दूसरे का उत्पत्ति होता है पट का अभाव था तंतु में आदर तंतु से भिन्न पट उत्पन्न हुआ उसका पीछे का उनका हे प्रबल हेतु है अर्थिक क्रियाकारिता तो भिन्नता कि याल सत्य के साथ है। अर्थ पट में नहीं है ना आप पट को क्या है यूं उठा करके ले आओ ले सकते हो और जितनी तंतु उस पट में तंतु को अलग रख दिया जाए तंतु यूँ उठा कर ला सकते हो नहीं ना वो दो तो, ये तो धागा चाहिए केवल वो तो यू उठाना पड़ेगा सारा बंडल को उठाना पड़ेगा ना क्रियाकारिता में में में धागे धागे को लाने में, कपड़े को लाने लाने कपड़े बहुत अंतर हो जाता है और धागे का प्रयोजन अर्थ और कपड़े का प्रयोजन अलग है जो प्रयोजन कपड़े से सिद्ध तो धागे सिद्ध तो नहीं होगा नहीं देखो तो इतना बड़ा स्वेटर पहनने की जरूरत है एक बूंद का धागा लटका दूर हो जाए। एक का धागा कहीं लटका लो काने में लटका लो कहीं लगा दे, भी दूर हो जाए अर्थ है ना, जो धागे का प्रयोजन है और कपड़े का प्रयोजन है, बहुत अंतर है इस अर्थ क्रियाकार भेद को वही मृत्यु का कभी मामला मिट्टी को लाना पड़े तो पूरे ऊन लाना पड़े घड़े ला पर घड़े से पानी लाया जा सकता है और मिट्टी से पानी नहीं लाया जाता तो सुस्पष्ट है अन्य स्मार अन्य से उत्पत्ति मुंत हो पटस्पति है जिसे तंतु से पट निष्पत्ति हुई है भिन्नऊ तंतु पट खु निश्चित रूप पर दोनों भिन्न होते हैं आरंभवादीनो वैशेषिकादय आरंभवादी कौन है वैशेषिक कार्यापेक्षणा अन्य कारण पहला कार्यापेक्ष दूसरा अन्य कारणादन कारण अन्य मैंने कार्य से उत्पत्ति मुचि अन्य कारण से अन्य भिन्न-भिन्न कारणों का समझ मानते हैं कथन करते उतवं क्यों बोलते हैं है। तंतु से तंतुओं से कपड़ों की उत्पत्ति देखने को मिलता है एतावता कथम कार्य कारण भेद सिद्धि इतने मार्च से कार्य कारण भेद सिद्ध कैसे हो गया इत भिन्नौत तंतुपटौ परिणाम विरुद्ध अर्थ क्रियावत भाव स्पष्ट कर दिया ना कि विधायक परिणाम वाले होने से परिणाम आया था था दोनों का परिमाण भी भिन्न है है ना आज कपड़ा धोती धोती बना दी इतना लंबा चौड़ा धागतना लंबा छोड़ा थोड़ी है धागत तो पतला रहेगा धागत तो का तो भी लंबा छोड़ा तो मिलेगा ना लंबा छोड़ा तो कपड़ा मिलता है बहुत फर्क हो गया ना परिमाण में अंतर हो गया कार्य में अंतर हो गया तो आगे अर्थ क्रियावत्व अच्छा वृद्ध अर्थ क्रियावत्व अच्छा होता है तंत्र के साथ उससे बिल्कुल वृद्ध अर्थ माने प्रयोजन और क्रियान्वय पट के साथ होता है इसलिए दोनों का भिन्न मानना जरूरी है बस आरंभाद का स्वरूप बता दिया इसका खंडन नहीं कर रहे कुछ भी कुछ भी खंडन नहीं कर रहे अब इदानी परिणाम अब परिणाम वाद स्वरूप परिणाम वाद का लक्षण बताएंगे अवस्थान एकस्य सीरम दधी मृत स्वर्णं कुंडलं यथा अवस्थान्तरता एकस्य एक ही है वह उसकी जो अवस्थान्तर की प्राप्ति का नाम परिणाम जैसा क्षीरम दही दूध हो गया दही मृत्यु हो गया घड़ा सोना हो गया कुंडला परिणाम तीन दृष्टा हम दे दिया अवस्थित एक से अवस्था न एक ही वस्तु का पूर्व अवस्था त्याग पूर्व अवस्था का सर्वथा त्यागपूर्वक अवस्थान प्राप्ति परिणाम होता है। यदा आदि आदि नाम योग्यानाम। जो तो है। वो में तो करने योग्य थे, वो अपनी योग्यता को छोड़ देते हैं योग्यता परिज्या को प्राप्त कर जाते हैं इसी का नाम क्षण अब अपने लक्षण बताएंगे हमारे यहाँ भी अवस्थान्तर प्राप्ति है अवस्थान्तर प्राप्ति नहीं कहेंगे अवस्थान्तर भान कहेंगे कि ब्रह्म ही को दिखाई दे रहा है एक ही चैतन्य जगद आकार में दिखाई दे रहा है बिजली अनेक बल्ब आकार में दिखाई देता है अनेक आकार में दिख सारा बिजली का चमत्कार है पूरा सिनेमा है क्या सिनेमा आप देखते हैं तो है क्या उसमें बिजली का चमत्कार है एक लाइट होता है विशेष लाइट लगा दिया उन्होंने सामने फिल्म दौड़ रहा है वो फिल्म क्या है? जड़ है फिल्म तो जड़ है ना वो फिल्म दौड़ रहा है इतना तेजी से और लाइट लाइट जो है वहां पर वैसे होते जाता है, है ये नहीं। फिल्म में क्या काला है वहां लाइट नहीं पड़ेगा पर्दे के ऊपर आप देखिए वो आदमी है देखोगे आदमी है, है वो लाइट आप साव हाँ को आप आदमी समझते हैं मूर्ख का है <laughs> और कोई फिल्म ना हो तो क्या रहेगा वहाँ पूरा पर्द एक लाइट दिखाई देता है सफेद पूरा पर्दा जब फिल्म शुरू करते हैं से पहले कैसे दिखता है तो लाइट ऑन करता है ना पहले पहले फिल्म चालू कर बाद करेगा क्या लाइट को नहीं पहले लाइट ऑन करतेफेद चमकता है एडवरटाइजमेंट वाला सीरियल छोड़ता है फिल्म को सिनेमा थिएटर में जाते पे। <laughs> सब गान ले किसी को विवेक नहीं हुआ वहाँ पे क्या नहीं हुआ था सब वहां पर आदमी है गड़ा है गोड़ा है सब यही समझते रहे नहीं? पर्दे पे दिखाई दे रहा है सारा कुछ भी नहीं है सब केवल लाइट का चमत्कार भी और लाइट को इस तरह दिखाई देने में सहयोगी बन रहा है फिल्म। इस पर भी चेतनी को रूप में सहयोगी कौन बन रहा है माया। सेव देती है। ऐसा उल्टा दिखाने में मजा आता है <laughs> मायर भी फिल्म में यहाँ पर चैतनी के ऊपर दिख है सारा चैतन्य रूप में इसलिए इसे कहते देखो अवस्थान भो विवर्तो सर्पवत्त निरंश्य मालिन्लिन्या कल्पना कल्पना दृष्टांत दे ऐसा है मत दृष्टान अवस्तांतर भान होता है अवस्थान्तर की प्राप्ति नहीं हो जाती है केवल रूप में भाषित होता है उसी का नाम विवर्तवा रज्जु सर्प रूप में भाषित होता है सब कहेंगे महाराज दृष्टान जब देव साहब दृष्टांत दे दिया क्या ब्रह्म भी सावय है रज्जु के समान और सा जगत सावय सर्प जैसे है वैसा दिखाई दे रहा है तो रज्जु के कर जगत दृष्टान देख ग नहीं है निरंश में भी अवस्थान भान होता है कहा आपने देगा व्योमी आकाश आकाश को निरवय सभी दर्शनकार मानते हैं निरंश निरवय और उसमें तल कल्पना, तल मालिन्धर्व गंदर नगराजी कल्पना लो कर लेते हैं कैसे दिख रहे कढ़ाई उल्टा कढ़ाई जैसी दिख रहा है तल वाला है कढ़ाई होता है यूं उल्टा तो कैसे यूं दिखेगा वैसे भी उल्टा कढ़ाई जैसी दिख रहा है तल वाला है और पुधूला उठ गया बादला दिख रहा है मलिन हो गया दिख रहा है काला बादला गया आज आकाश बहुत गंदा हो गया काला पीला हो गया है मानन्यता दो ग्राम निरव में ये सब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। रूप भी दिखाया जा रहा नील रूप दिखाया जा रहा है सबको उसमें सबको नीला नीलम बोलते नील रूप है? स्काई ब्लू स्काई ब्लू में <laughs> स्काई में है समस्या ये लेकिन व्यवहार में चल रहा है ना पेंट के दुकान में स्काई ब्लू पेंट मांगते हैं लोग मिलता है लाते भी कौन सा लगा, लगा रहा हूँ स्काई ब्लू लगा रहा हूँ बोलते भी हूँ सारा व्यवहार चल रहा है, कर रहे है।, <laughs> हाँ, क्या? जो है ही नहीं है कि कहा लाओगे कहा वो को लाओ आकाश में नील रूप होता ही नहीं कोई रूप नहीं है रूप रही की तरफ वो सफेद भी नहीं कोई रंग नहीं हो उसमें कई बार चांदी जैसे दिखता है आकाश नहीं गर्मी के दिन हो तो कहते अच्छा तला मालिन्या कल्पना तू शब्द में अवस्थान परिणाम वाद उन विलक्षणता को द्योतन करने के लिए पूर्व अवस्था अप्रीति जैव महा क्या है परिणाम वाल में पूरावस्था को त्याग करके नवीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है यहां अवस्था कैसा आनंद उसको त्यागे बिना ही अवस्थान भानम विवर्ध अवस्तांत भान का नाम विवर्ध तम उदाहज्जु रज्जुआत्मित द्रव्य से जैसे रज्जु रूपण अवस्थित रज्जु रूपा द्रव्य का सर्वात्म भाषण सर्व रूपेण अवभाषित होने का नाम ही विवर्ध नज्जुवादे निरंश सोपी न घटते कैसे हैं सांश इसे ये दृष्टांत निरंश ब्रह्म के लिए आनंद के लिए आप नहीं दे सकते हो निरंश सोपी न घटता गगनादोपी त्यादान ऐसा भी निरव आकाश है उसमें भी हमें भ्रांति देखने को मिलते है असौ व्योमी तलत्व तलत्व अधल कटाहल्यत मैने तल वाला है कैसा है वो तलवाला कहते हैं अधो मुख उल्टा रख कर दिया हुआ है और कता है और कटा कढ़ाई उल्टा किया हुआ कढ़ाई है पूरी तलने वाला कढ़ाई हाँ बहुत विशाल इसलिए किसकी कढ़ाई है हम लोगों का आप लोगों का कढ़ाई नहीं है इंद्र का कढ़ाई और इसी कढ़ाई का बॉटम नील रंग का होता है इंद्र नील कटा इंद्र का या अधमुख किया हुआ नील रंग वाला कढ़ाई ऐसा लोग मानते आकाश को और नील नीलवर्णता एक काला पीला रंग हो जाता है अलग बादल आदि की वजह से उसे हम क्या कहेंगे मालिन्या तो कल्पना इनकी कल्पना होने से आकाश स्वरूप अनभिघीर किसके द्वारा कल्पना किया जा रहा है आकाश के स्वरूप को जो नहीं जानते हैं। ऐसे मूढ़ों के द्वारा कल्पना किया जाता है अनभिज्ञ आरोप अनिभिज्ञों के द्वारा आरोपित किया जाता है तद्वत तद्य आनंद पर का आरोप हम सब कर रहे हैं इसलिए हम सब महामूढ़ हो गए ना जिनको इस जगत दिख रहा है जिन जिनको जगत दिखता है वो ही दिख रहा है ना ब्रह्मानुभव नहीं हो रहा है जगत अनुभव हो रहा है तो निश्चित रूप मूड है ये सिद्ध हो गया तो मूड कोई दिखता है उल्टा दूसरे को नहीं दिखता दिया ना। एक सबको जगत दिख रहा हल्ला दिख रहा आवाज दिख रहा ये दिख रहा वो दिख रहा है सब मूड नहीं है मिथ्याक्न देखना अलग चीज है सत्य तो नहीं दिख रहा है ना तो यह समस्या तो, तो, <laughs> तो, तो, तो ये मिथ्याक्न दिखे तो कोई आपत्ति नहीं है मिथ्या सर्प ज में देख रहे हो तो कोई आपत्ति आप नहीं।, को नहीं हो रज से आपको भय नहीं होगा ना तब ये मिथ्या मिथ्यात्षित रज्जु को आपने सर्प में देखा सब को सर्प में देखा तो उसे भय होगा क्या नहीं होगा सत्य सत्यत्षित सर्प को देखोगे देखोग में तो भय होगा तो अच्छा शाम देखा ना तो डरेगा झूठा साम देखेगा तो क्या डरेगा इसी तरह से यहां पर भी आप झूठा जगत को देख रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं कौन देखते हैं झूठा जगत ही देख सकता है आम आदमी तो सत्य जगत देख रहा है हर चीज सच्ची है। तो यो कल्पना, सच्चना तो तो शक्ति कल्पिका इंद्रजालिक शक्तिवत आगे ना कौन कर रहा है सारी कल्पना माया करती है माया कैसे कल्प हो सकता है कद अंद्र जल मैंने मायावी भी, भी कोई है मायावी की माया जैसे यहां भी कोई मायावी और माया है जगत कर रहा है लाया सब तो तो आनंद तो तो निरंश आनंद में विवर्त हो जगदीशता या जगत गो विवर्त करके जानो चाहो चाहो का मतलब यहां जानो ये न माया शक्ति कल्पिका कौन कल्पना आपने कहा ना मुढ़ेर आरोप कल्प कौन होगा कल्प क्या माया शक्ति कल्पिका श्या माया शक्ति जगत की कल्पना कर रही है उस ब्रह्म में कदम माया शक्ति कैसे कल्पना करेगी भाई अंद्रजालिक शक्ति वो कोई माया भी है जैसे माया को ऐसे बना के दिखाते इंद्र जालिक पुरुष रहता है वो अपनी शक्ति को लेकर के आपको विभिन्न चीजों में दिखा देता है जादूगर अहिंद्रजाल मैंने जादूगर जादू दिखाता है दिखा रहा है, अपनी शक्ति से तंत्र मंत्र शक्ति से तंत्र मंत्र शक्ति से चीज दिखा देता है होता कुछ नहीं मर्डर कर देता है वो सब कर देता है लेकिन कोई केस नहीं होता इसीलिए खुला गोला काट कर टुकड़ा कर है देखते रहते हैं ये तो काट दिया खून भी नहीं <laughs> और फिर वो बच्चा खड़ा हो जाता है काट के अलग अलग बक्से में बंद कर दिया और फिर दूसरा डिब्बा लाएगा देखो अब इससे निकाल दो बच्चा निकल गया टुकड़े तो वही रह गए डिब्बों में सब झूठा दिखाया ऐसे ऐसे जादूगर है ये तो रुमाल रुमाल दिखाना तो खास बात नहीं है तो चिड़िया उड़ गया ये उड़ गया वो तो क्या बात है तो कुछ नहीं कमाल तो ऐसे चीजों होती है ना विलक्षण काट के टुकड़ा आपको दे दिया दो बंद कर दो डिब्बे में आप खोपड़ी को बंद कर रहे हैं डिब्बे में ऐसे बिक रहे आपको आप खोपड़ी लिया उस हाथ से आपने ट्रंक में बंद कर दिया ताला लगा दिया जेब पे, चाबी को जेब में रख लिया और कहते हैं कि ऐसा ना हो जे, जे तुम्हारे जेब से निकल जाए पकड़े रहो उसको पकड़े रहेंगे कोई खोलेगा नहीं ताला भी यहाँ पकड़े रहो बक्से हाथ में रखे रहो कहें ऐसा ना कोई खोल देगा कोई सर को निकाल के लिए आएगा और सब ये बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है तो कुछ देर बाद क्या होता है ना ताला है ना ट्रंक है ना कुछ भी नहीं है, है ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते तीसरे कहते कि देखो इंद्रजालिक शक्ति वक्त इंद्रजालिक शक्ति के समान ये सब कहने के पीछे श्वेता को लाएंगे प्रमाण अथा निरश इसका निष्कर्ष क्या हुआ निष्कर्ष यह है कि निरंशी विवर्त संभव विवर्त की संभावना होने से जगन आनंदे। ये जगत कहा है निरंश आनंदे, विवर्त कल्पिता अंगीकार कल्पित है ऐसे मना चाहिए अद्वितीय आनंदे, जगत कल्पना अनुपूर्ण अद्वितीय है ना और कोई दूसरा है नहीं तो कल्पना कौन करेगा हा? खुद कल्पना कर लिया के अपने में आनंद अपने भी खुद क्यों कल्पना कर लेगा में कल्पक शक्ति कहा जाया और कल्पना दुखी कल्पना क्यों करी है? उसने अपने आप को आनंद को छोड़ करके बात उठेगी। खुद तो कल्पना नहीं करेगा वो कल्पक होगा तो परिचन्नता भी आ जाएगी कल्पकत्व आ जाए परिचिन जा समस्या भी खड़ा हो जाएगा अपरिचिन्न आनंद नहीं रहेगा वो तीसरे कहते हैं कि भाई वो उसने ननु अद्वितीय आनंद में जगत की कल्पना कैसे हो सकता है नहीं हो सकता अनुपन्न उपन्न है नहीं वो कल्पना है तो रभा कल्पना का कारण ही नहीं दिख रहा है हमको इत्या माया शक्ति है कल्पकत्व क्वादृष्ट ऐसी शक्ति कल्पना कर सकती है ये कहा आपने देखा शक्ति में कल्पकत्व कदा इंद्रजालिक था इंद्रजालिक मणिमंत्र माया शक्ति है गंधर्व नगर तो में मणि मंत्र आदि रूपेण उसके पास एक माया शक्ति है वो शक्ति वो क्या करता है वो गंधर्व नगर राजकर दिखा देता है मणिमंत्र और इन चीजें मणि ऐसे मणिया है जिसको हाथ में लिए हुए कहीं भी रख लो अपना और आप जो बोलो वो आपको जो जनता दिखती रहेगी वही दिखाई दे रहेगा आप बोलते रहो कस कुछ करने की जरूरत नहीं आजकल माया भी थोड़ा नाटक करते ड्रम-ड्रम में मंगा दे, डिब्बा डुब्बा मंगाए एक जो से। ऐसे कोई जरूरत नहीं असली माया भी बैठा है और बोल रहा है वो तो आपको दिखाई दे रहा है वहां भी बोलता है देखो अभी ये उड़ेंगे ये होगा वो होगा बोलता तो वहाँ भी है वो भी लेकिन थोड़ा हाथ पर हिलाता घूमता फिरता है के ऊपर कुछ कुछ करता है असली माया को तो वो भी करने की जरूरत नहीं है और बैठा है चुपचाप और संकल्प कर लिया जो बोले जा रहा है वो तो आपको दिखाई दे रहा है मांडी को प्रसन्न समझाते हुए दृष्टान दिया ना ये कि भाई एक आदमी बैठा है मायावी राजा के सामने आया और क्या दिखाया उसने कहा कि आपको ऐसी माया दिखाऊंगा दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता तो शुरू कर दिया बैठ गया बैठ कुर्सी दे दिया उसको तो बैठ उसके बाद क्या देखा राजा ने उसने एक धागा फेंका और धागे पर सेना चढ़ गई धागे पहले दिखा उसने धागे ऊपर से एक देवता आया राजा से कहा महाराज हमारे यहाँ राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं आप अपनी हमें सेना ले लो। उस उसी धागे से गए उस देवता के साथ धागे ऊपर जा रहे जैसे वो बोलते जा रहा दिखाई दे रहा है वो किया कुछ नहीं स्थिति आई थी से तो राजा भी गया तो राजा मर के गिर गया मर गिरा तो राजा घबरा के देखा न घबरा के देखा तो वहां माये बैठा है चुपचाप माला है कुछ नहीं हुआ है न युद्ध हुआ न सिर्फ देवता है न सेना गई न कुछ सब राजा को सच दिखाई दिया खुद भी गया जोश में वहां गया लड़ाई झगड़ा हुआ वो मर के ऊपर से स्वर्ग लोग सीधे धरती पर गिरा अपने राज दरबार में गिर गया, ऐसे गया। हुआ कुछ नहीं तो जब कर रहा मनीमन बोला भी हो मनीमन सोचते गया, जो गंधर्व कर आदि जो माया मनी से मंत्र से जड़ी बूटियों से होता एक बार एक माया भी दिखाया सड़क बढ़े देखो गाय का जो मुंह में घुस जाता हूं और उसके बाहर और पीछे से बाहर आ जाऊँगा गुदा से बाहर आ जाऊँ और सब देख रहे हैं हमारे माया भी जो है हजर मुँह में घुस गया उधर जो है गुदा से निकल गया फिर गुदा से घुस गया मुँह से निकल गया इतने ऐसे ही पहाड़ी जो औरत आई कोई लकड़ी उकड़ी लेकर वो खड़ी होती देखी क्या हो उस रहा है वो दो पैरों के बीच में से घुस रहा दो पैरों के बीच में से निकल रहा है इधर दो पैरों से बीच घुस रहा उधर दो पैर से बाहर निकल रहा है अब ये कह रहे हैं पागल लोग क्या देख रहे हो तुम लोग वो तो पैरों पीछे से जा रहा है पैरों पीछे से आ रहा है अरे अरे पगड़ी है तो मुँह गुस्सा है मुझसे निकल रहा है ऐसे बात होते हो धक्म का हो ऐसी बातों में वो जो गटरी थी वो दूसरे के सर पर चलाई दे रहे थे घुस तो रहा है कि उसमें ऐसा जड़ी सूती था तो ग्री में जिसकी वजह सच्चाई निक रही थी उस जड़ी के कारण उसकी जो उसकी जो मंत्र जो शक्ति था वो काट गया वो जड़ी ने उसको काट दिया और सच्चाई दिखाई दे रहा है और जिस जिसकी खोपड़ी पे गया उसको सच्चाई दिखाई दिया तो सब समझे पाए कम है पैरों से निकल रहा कह रहा है मुंह से निकल रहा मुंह से एक दूसरे जड़ी भी आपस में काट देते जड़ियां मंत्र भी है मणि भी है औषधियां हैं इन्हीं के आधार पर सिद्धि प्राप्त कर लिया मंडू को सिद्धि अधिकतर माया भी आजकल के युग में करते हैं मंडू को ना मेढक उसकी वसा को लेते हैं वसा मांस उसको जला जुलू करके घी में और उसको मंत्र से सिद्ध करते हैं वो अंजन बन जाता काला सा हो जाता है वो अंजन को डंडी में लगा हल्का सा थोड़ा और डंडी घुमा लेगा आपके सामने घुमाता <laughs> है वो ही सारे कमा रहे हैं उसने आप और जो बोले वो आपको दिखाई देगा और सच्चाई कुछ नहीं और उसको काटने वाले भी मंत्र है जो मंत्र आपने प्रयोग कर दिया तो आप पर उसकी जादू नहीं चलेगी चले शक्ति इसे मणि मंत्र आदि रूपये माया शक्ति गंधर नगर आदि कल्पक तथा तो उसी पर माया है मानना